जो धायक फल चारू श्या रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय भोलो सब संतन की जय दुआ संख्या के बाद राम लक्ष्मण नहीं निहारी बोले वचन मनुजय अनुसारी अर्ध रात गयी कभी नहीं आय राम उठाए अनुज उयउ कहू न दुखित देख मोह बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ ममा इतला गित्य पितु माता सहय विपिन मया तप मा तो अनुराग कहाब भाई तो उठ न सुनि मम बच बिकलाई जौ जन त्यौ वन बंधु बन बिछो पिता वचन मन त्यों नहीं हो सुबित नारी भवन परिवार हो ही जाई जग जग बारात विचार जी जाद साता मिल जगत सहोदर ता य पंख दिनु खगयतिना मन दिनु थन करिवर करही ना अक मम जीवन बंधु बीनुही जौ जड़ दैव जिया वै मोही जई हऊँ हौन मोलाई नारी हे तो प्रिय भाई गमाई परस त्यू ज गुमाही नारी हानि विशेष छि नही अवैप लोक शोक सुत दुरा सही मिथुर कठोर उर मोरा निज जनमी दे कुमारा सात सासु तुम प्राणय धारा सौतिस मोहित मई गयी पानी सबदिखद सुखद परमहित जानी जाई, उतर उठकिन मोहित सिखा बहु भाई आ, आ, बहु विधि शोचत सोच विमोचन सर्वत सलिलोचन उमाए कखंडर गुराई नर गति भगत कृपालु दिखाई प्रभु विलस सुन कांद बानर निकर आई गयो हनुमान जिम करुणाम वीर रस रस श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भाई गए कल देख रहे थे कि हनुमान जी संजीवनी देने के लिए हिमालय पर्वत तक गए लेकर के वहाँ से जो पर्वत या ग्रहित पर्वत लेकर के वहाँ से चले तो मार्ग में अयोध्या में भरत जी ने उनको गिरा दिया और वहां से वार्ता होने के बाद में हनुमान जी फिर चल दिए और लंका के पास पहुंचने लगे आप कहते हैं इसके बीच में जितनी देर में हनुमान जी लंका से गए और लौट करके आ रहे हैं उसके बीच में जहां लक्ष्मण जी है भगवान राम है वहां क्या हुआ तो उसका वर्णन करते हैं बीच में कि भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के को देख करके बहुत विलाप किया बहुत दुखित उसको कहते हैं वहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी वहाँ भगवान राम ने लक्ष्मण जी को निहारण देखा कि एक प्रकार बेहोश पड़े हैं तो बोले बचन मनुष्य अनुसारी तो भगवान जो वो हो बोले कैसे बोले जैसे कोई मनुष्य हो तो इसके माने मनुष्य के समान बोले की माने मनुष्य है नहीं लेकिन मनुष्य का ही नकल कर रहे है मैंने जैसे नाटक में कोई पात्र जो है नकल करता है ऐसी लीला कर रहे हैं मनुष्य की तरह कर रहे हैं तो मनुष्य जैसा संसार में व्यवहार करते हैं वैसे भगवान ने करके दिखा दिया अब क्यों करके दिखा दिया इस प्रकार से तो एक तो यू कि वो जो अगर भगवान राम जो है मेरे पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप बने रहे जैसे अध्यात्म रामायण में उनका वर्णन किया है तो देखते हैं अध्यात्म रामायण में परमात्मा की प्रभुता को कभी बुलाया नहीं जाता और मानवीय लीलाएँ जो बिल्कुल ही नीरस हो जाती है केवल भगवत्ता भगवत्ता खा जाती है तो ये तो ठीक है कि अध्यात्म नारायण पढ़ पर करके परमात्मा भाव हृदय में आता है उनका स्मरण आता रहता है महिमा याद आती रहती है लेकिन फिर उसमें ऐसा लगने लगता है कि मनुष्य से मनुष्य जीवन से भगवान का जीवन बहुत अलग है दूर है बहुत भिन्न प्रकार का है लेकिन वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास के कथन में देखते है की भगवान राम ने मानवता भी दिखाई देती है जैसे मनुष्य का चरित्र होता है मानवीय चरित्र होते हैं वो भी चरित रह माल्मी ने तो इसको ज्यादा विस्तार कर दिया है मानवीय चरित्र की विशेषता दिखा दिखाती है भगवत्ता उनकी कम कर दी है कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है ज्यादा उतरण किया है तुलसीदास ने दोनों में संतुलन रखने की कोशिश की है भगवान की प्रभुता भगवता भी प्रकट होती रहे और उनका नरनाश से भी सफल चलता रहे और ये लगे कि हाँ वास्तव में नीला हो रही है वो भी दिखाई देती रहे तो दोनों के का संतुलन रखने का प्रयास किया अज्ञात रामायण और वाल्मीकि रामायण ये दो तुलसीदास जी के तात्कालिक ग्रंथ हैं, जो ज्यादा आधारही बना करके तुलसीदास जी चले गए अब यहाँ पर देखते हैं कि पिछले तो प्रसंगों में देख रहे हैं भगवान नारायण है नारा परमात्मा पर है इस प्रकार का है लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि भगवान जब विलाप करते हैं तो जैसे साधारण मनुष्य करते है उस प्रकार ऐसी कर, कर कर के उन्होंने एक नाक मिला इसका एक प्रयोजन ये भी कहलाता है कि रावणों ने साक्षरों को भी मोह में डालना है वो मोह में रहे वो यही समझे रहे कि ये मनुष्य मात्र है ईश्वर भावन को समझ में न आए उनके मन में ये विश्वास न आवे की मनुष्य नहीं है ये तो पर, परमात्मा है अवतार दिया है ऐसी उनके मन में रंच भी भावना न आने पावे इसलिए भी वो निर्देश प्रकार से करते हैं क्योंकि इसका भी कारण ये कि पहले ब्रह्मा जी ने शंकर जी ने रावण आदि को वरदान दे रखा है तो वो वरदान को भी पूरा करना है उनकी बात का भी निर्वाह करना है ब्रह्मा जी की बात ढूंकी न जाए शंकर जी की बात ढूंकी न जाए ये सब अर्थ है भगवान के तो भगवान अपने भक्त की बात दर्श न जाए उसका भी ध्यान रखते हैं इसलिए मानवीय लीला जैसी करते रहते हैं अब भगवान राम यहाँ बिलाप करते हैं रोते धोते हैं सुबह आते हैं तो उसकी खबर दूसरे लोग देते हैं रावण को कैसे रो रहे हैं तो रावण को विश्वास हो जाता है कि ये तो बस मनुष्य ही है हम बिल्कुल ठीक समझे के मनुष्य है ये कोई परमात्मा है नहीं लोग बस झूठ ही अंदाज लगाते है की भगवान के अवतार है अवतार अवतार कुछ नहीं है ये तो मनुष्य मात्र है ऐसी दृढ़ता उसके मन में आती लेकिन तुलसी राशि जब इसका वर्णन करते हैं तो दोनों बातें कहते हैं जैसे क्या यही कोई बोला कहा बोले वचन मनुज अनुसारी जैसे कि मनुष्य कोई बोलता हो ऐसे भगवान बोले तो अब ये प्रतन के समाप्त होगा पूरा होगा सतुषा के एक बार फिर परमात्मा प्रभुता के, के स्मरण दिला दे अरे ये तो परम परमात्मा है जो सर्व जाति है अनंत है निर्विकार हैं निर्ख है ये सब फिर स्मरण दिला दे तो वो परमात्मा होती हुए भी इस प्रकार की लीला ऐसे भगवान करते तो ये बात बार बार याद रखनी चाहिए वेदांत सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में भी व्यवहार में भी दो पक्ष हैं। एक पक्ष उसका पारमार्थिक है और दूसरा भौतिक पक्ष है भौतिक पक्ष में वो शरीर है संसार से व्यवहार है जीव है और अन्य लोगों से जैसा कि स्त्री पुरुष है या जैसा कुछ अपना उसका इसका समाज में जहाँ कहीं स्थान है वो सब है और उसी अनुसार वो व्यवहार भी करता है लेकिन परमार्थ की दृष्टि से वो परमार्थ स्वरूप है और अद्वती है उसकी अवस्था अतिरिक्त और कहीं कुछ है ही नहीं न कुछ अपना न कहीं कुछ पढ़ाया अभी पिछले प्रसंग में देख रहे थे कि जब प्रथम दिन का युद्ध समाप्त हुआ तो रावण के नाना ने समझाया उनको रावण को कि मैं और मोड़ तोड़ ये जो जितना जो है इसको छोड़ो ये सब तुम्हारा जो है अज्ञान है मोह है ये मूलता है आ? अब भगवान श्री राम जी के चरणों में लगो उनकी भक्ति प्राप्त करो तो ये मैं और मेरा तेरा ये सब क्या है ये द्वैत है और जितना द्वैत है वो है, समाया एक मात्र सत्य है और वही सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है तो इन दोनों का ज्ञानी व्यक्तियों के जीवन में इन दोनों का निर्वाह होता है वो अपने अंतरतम में परमात्मा में स्थित रहता है अद्वैस्त भी जानता है और व्यवहार काल में अन्य लोगों के साथ व्यवहार भी करता है इसको लेकर के कुछ लोग हैं वह वेदांति व्यक्ति का जीवन या भगवान का जीवन कैसा होता है दोनों एक समान है उसके संबंध में अपनी अपनी जहाँ तक बुद्धि जाती है लोग बाद उसी प्रकार से तो उसका वर्णन करते हैं कुछ लोग ये कहते हैं की शरीर सरा मनुष्य जीव तो है लेकिन जीव को स्मरण रखना चाहिए की मेरा स्वरूप परमात्मा है तो ऐसा अगर कहते हैं तो इसके मैंने जीव भाव की सही भाव की प्रसन्नता हो गई और परमात्म भाव को प्राप्त करने की साधना हो रही उसके अभी स्मरण रखे मैंने प्रयास करे <coughs> दूसरे व्यक्ति इस प्रकार के कहते हैं कि नहीं ये भाव रहे कि हम तो परमात्मा स्वरूप ही हैं ज्ञान तो ये रहे और व्यवहार ऐसे हो जैसे की भगवान राम नाट लीला करते हैं इस प्रकार ऐसी व्यवहार को मिथ्या समझते हुए भी प्रदर्शन मात्र हो ऊपरी ऊपरी दिखावा मात्र हो उसमें लिप्त न हो आसक्त न हो सत्य न माने ऐसे व्यवहार करना चाहिए तो उनका कहना यह है कि अपने परमार्थ में अद्वय है और व्यवहार में द्वैत है ऐसा मानना चाहिए दूसरा पक्ष है और तीसरा पक्ष ये है कि परमार्थ में जैसे अद्वय है वो सदा अद्वैय अद्वैत परमार्थ में भी अद्वैत है और व्यवहार में भी अद्वैत द्वैत कहीं है नहीं तीसरी अवस्था है तो इस प्रकार से वेदांत के स्टैंड प्वाइंट है पहला दूसरा तीसरा तीन स्टैंड प्वाइंट में कौन व्यक्ति कहाँ स्थित है उसको वही रुचकर भी लगेगा और वही उसके साथ हो भी सकता है जो जिसको रुचकर लगे और जहाँ जिससे बन पड़े उस प्रकार से उस स्टैंड पर पे रहे भगवान जो है भगवान राम जो है वो वो यद्यप नरलीला करते हैं लेकिन अपने आप परमात्मा स्वरूप ही उनका ज्ञान सदा अखंड ज्ञान रहता है ये बात अंत में कह देते हैं तो उसी को भाव को ध्यान में रख करके भगवान की लीला को देखो अब लीला कैसी भगवान की बड़ी विचित्र लीला यहाँ पर है ये विषाद है भगवान का दुख का भगवान का वर्णन ये काव्य में करुण रस कहलाता है अपने रामचरितमानस में दो स्थल रस के तुलसी तो राशि ने विशेष रूप से उपस्थित किए हैं एक तो भगवान राम के बनगमन का जिस समय की क्या दुखी हो जाते हैं मारा है महाराज क्या कर देते हैं एक समय तो वो कर्मा का चित्र वहां पर अयोध्या में छा जाता है उसके बाद में सीता हरण होता है उस तो समय भगवान दुखी दिखाई देते है लेकिन जैसा की इस समय लक्ष्मण जी के वियोग में जितना उनको दुख लग रहा है वैसा मालूम पड़ता है कि सीता जी के वियोग में भी वैसा दुख नहीं था इस यहाँ शर्मा का विशेष प्रदर्शन दिखाई देता है कहते तो की अर्ध रात्र गई कपे नहीं आये आधी रात बीत गई, भगवान ने आधी रात तो को प्रतीक्षा करते रहे सायन काल भगवान, भगवान, भगवान, भगवान इनको क्षति लगी लक्ष्मण जी को सुन तो डे और हनुमान जी को तत्काल ही भेजा गया तो मैंने वो जैसी रात को शुरू हुई उसी प्रकार ऐसी हनुमान चल दिए लेने के लिए संजीवनी बुति ज्यादा देर नहीं लगी ले लेकिन ये था हनुमान जी ने चलते चलते अन्य रामायणों में ये कहाँ तो नहीं कहा अन्य रामायणों ने कहा कि हम बहुत जल्दी लौट करके आएंगे और एक उदाहरण उन्होंने दिया जैसे खूब खोलते हुए तेल में अगर सरतों का एक दाना डाला जाए तो जैसे दाना उसमें पड़ता है तो गर्म होकर चट है आवाज उसकी होती तो जितनी देर उसकी लगती है आवाज उसमें हो उतनी देर में मैं आ जाऊंगा मैं बहुत, मैं बहुत देर नहीं लगेगी मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा ये उदाहरण था तो भगवान फिर देखते रहे प्रतीक्षा करते रहे आधी रात बीत गई आधी रात बीत तो के बाद में रात में चढ़ती गई चढ़ती गई आधी रात हो गई और आधी रात के बाद तो रात ढलने लगी चलाती रात ढल रही है प्रातः काल की तरफ चल दिया तो जब तक रात चढ़ती गयी तब तक भगवान फेरी बनाए रहे प्रतीक्षा करते रहे लक्ष्मण जी को लिए रहे लेकिन जब आधी रात बीत गई और रात ढलने लगी हनुमान जी नहीं आये भगवान को लगा ये क्या हो गया हनुमान जी कहाँ रह गए और क्या है की आएंगे कि नहीं आएंगे कहीं सिक तो नहीं गए कहीं रुक तो नहीं गए बाल रस्व भाव कहीं फूल बाल गए कहीं और दूसरे चक्कर में फंस गए रास्ते में रावण भी तमाम मुफद्रव करने वाला है उसने कहीं बीच में कुछ कर दिया हो कहीं कोई और बाधा पड़ गई हो कहीं ऐसा ना हो की सवेरे तक न इस चिंता जिस हम कोई चिंता करता हो इस प्रकार ऐसी भगवान चिंता करने लगे राम उठाये अनुजोर लाई लाओ और भगवान राम ने लक्ष्मण जी के छाती से लगा लिया और छाती से लगा करके रोने लगे बिलासमा ने भगवान राम रोने लगे आंसू बहाने लगे दुखी होने लगे बिलखने लगे और कैसे बोलते हैं रोते हुए उसका वर्णन सुनो कि सक उन्हें दुखते देख मोह अब भगवान राम बोलते है लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी तो बेहोशन नहीं देता लेकिन भगवान के हृदय में जो भाव है वो व्यक्त होता है और आसपास जो बानर वो सुनते हैं कि भगवान कैसे दुखी है वो कहते हैं ने तो सकू तुम तो हमें कभी दुखी नहीं देख सकते थे बंद सदा तो मृदुल स्वभाव हे भाई तुम्हारा तो बड़ा स्वभाव बड़ा ही मृदुल था इतने मृदुल इतने दयालु स्वभाव तुम्हारा की हमें जरा भी दुखी देख करके हमको जरा भी कष्ट देख करके समझक से हमारे कष्ट को दूर करने के लिए तत्पर हो जाते थे हमारे साथ रहे एक समय क्षण तो भी हमारा साथ नहीं छोड़ा कभी भी हमें कष्ट नहीं होने दिया तुमने तो, तो मम्मी तुम माता और हमारे लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया और वहाँ के हमारे साथ चले आए, और बन में रह करके इतने कष्ट उठाये सही उपिन आत बन में रह करके हिम सर्दी आतप गर्मी बरसात ये सब यहाँ पर भी बने प्रकृति के जो प्रकोप है वो मन में बहुत अधिक होते हैं वो सब तुमने आकर के हमारे साथ यहाँ तुमने सब सहन किए तो ये क्योंकि मेरे लिए, लिए। तो तो अनुराग कहा तो भाई तो भगवान कहते हैं तुम्हें लक्ष्मण तुम्हारा वो प्रेम मैंने उस प्रेम का स्मरण करो और खुशन आ जाओ हा? और देखो की हम दुखी समय है तो हमको ढेरी बंधाओ इस प्रकार ऐसी भगवान है उसमें बिलास करते हुए लक्ष्मण जी ऐसी बोल रहे हैं उठो न सुनेच निकल आई देखो हमारी बात को सुनो हम कितने व्याकुल इसको सुन करके तुम तो मुक्ति क्यों नहीं उठो और हमको जो है धरी बंधाओ तुम घोष में आ जाओ इस प्रकार से लक्ष्मण जी के भगवान राम बोल रहे हैं पे उसी अवस्था में मैंने लक्ष्मण जी की यहाँ पर ये वर्णन किया कि लक्ष्मण जी भगवान किसी राम जी के साथ सदा साथ रहे और कभी साथ उनका छोड़ा नहीं और सदा ही भगवान राम के ऊपर जो भी संकट आए जो उत्पत्ति आई उसको दूर करने के लिए सदा तत्पर रहे ऐसा उनका प्रेम था ऐसा अनुराग लक्ष्मण जी का भगवान राम पर रहा उसको भगवान स्वीकार करते हैं कि तुमने ये बहुत बड़ा कार्य किया उसके कारण तुम्हारे वियोग में दुखी हैं। अब जैसे लक्ष्मण जी का ये वियोग का दुख है भगवान राम को जो दुख है तो इसमें दो बातें एक तो शोक है और एक है वियोग दो बात शोक और विशाद में विषाद जो है वो संचारी भाव शोक का शोक जो है वो प्रधान संवेद मैंने भगवान राम इस समय शोकाकुल तो शोकाकुल होने में उसमें विषाद जो है उसका सहायक है संचारी है मैंने शोक को बढ़ाने वाला है विशाद तो भगवान जो कुछ प्रकट कर रहे हैं बोल रहे हैं कि विशाद उनका है दुखित हो रहे हैं जैसे अर्जुन का विषाद अर्जुन का जो विषाद पहले अध्याय में देखते हैं गीता के तो अर्जुन कहता है कि सब मेरे भाई बन मारे जाएंगे तो क्या होगा और उनका ये सब स्त्र दशा होगी उनका तो सब वंश का नाश हो जाएगा और भाई बन सब मर जायेंगे और उसके बाद में ये होगा तो इस प्रकार ऐसी वो जो करता है सब उसका विषाद प्रकार ऐसी भगवान का ये विषाद देखो तुम कहाँ गए और कैसे तुम तुमक जाओगे तब तो क्या होगा मेरा क्या होगा तो हमारा इस प्रकार करते रहे ये सब इस प्रकार का भगवान विषाद करते हैं विषाद जब व्यक्ति व्यक्ति करता है तो उससे शोक जो है शोक बढ़ता है विषाद और शोक और उसके साथ साथ विषाद का कारण जो है वो हो वियोग है यहाँ पर अनेक प्रकार की कोई हानि हो जाए तो भी विषाद व्यक्तित्व तो हो कोई अपने आप अपने आप को तो परेशानी हो जाए घायल हो जाए पीड़ित हो जाए तो विषाद व्यक्तित्व हो यहाँ पर जो विषाद है वो वियोग के कारण है तो भगवान राम लक्ष्मण जी का वियोग अभी लक्ष्मण जी कोई शरीर का समाप्त नहीं हो गया बेहोशी अवस्था है लेकिन उनके शरीर छूट जाने की संभावना से इस प्रकार से उनका वियोग संभावित वियोग और उससे फिर विलाप और विलाप से शोक ये तीन भाव जो इनके भगवान श्री राम जी इस प्रकट कर रहे हैं तब तो उसने लाप में जैसे उन्होंने कहा कि मेरे बचनों की विकलता को तो देखो तो भगवान विकल है माने शोक की कारण से बिहल है तो उनके मुंह से विकलता के बचन कैसे निकलते हैं वो आगे करते हैं जो जनते हूँ मन बन बंद बिछो हूँ अब भगवान कहते हैं यदि मैं जानते कि बन में आने पर भाई का बिछो हो जाएगा मन का व्ययोग होगा भाई नहीं रहेगा उसका शुरू उसकी मृत्यु हो जाएगी भाई की साथ जिसको भी लिए जा रहे हैं अगर हम ऐसा पहले जानते होते तो पिता पिता बचन मानते नहीं हो तो हम अपने पिता की बात को भी नहीं मानते पिता की आज्ञा को मान कर के बनना है तो अगर ये मालूम होता जिससे लक्ष्मण साथ में जाएंगे और माँ लक्ष्मण की दशा होगी तो हम पिता की बात नहीं मानते माने पिता की बात को मानना कम मूल्यवान और भाई का जो है ये वियोग ज्यादा मूल्यवान इसलिए इनको प्रधानता आवे समय भगवान जो है वो प्रधानता भात प्रेम कोई दे रहे हैं उसके सामने सब बेकार है अब करते हैं तो उनको सब ठीका दिखाई देता दिखा है दिखा। माने पिता की आज्ञा भी कुछ दिखाई देती दिखा दिखा है तो। वैसे बहुत बड़ी बात चौदह तो वर्ष तक पिता की आज्ञा मान करके बन में रहते हैं लेकिन जब उनके सामने तुलना करते हैं वो लक्ष्मण जी के इस प्रकार को कहते हैं कि हम पिता वचन को भी नहीं मानते अब यहाँ पर इस प्रकार के जहाँ बातें हैं वहाँ पर कथावाचक लोग अनेक प्रकार के अर्थ लगाते हैं कि भगवान की बात झूठी न हो अब जैसा भगवान ने ऐसे कह दिया पिता की बात भी नहीं मानते तो पिता के बचन के उल्लंघन करने का अपराध लगता साफ लगता ये कैसे भगवान कह सकते हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए तो फिर क्या होगा तो अब दूसरे दूसरे आप लगाने लगते हैं, तोड़ तोड़फोड़ करके पिता वचन मानते ये बात तो ठीक है पिता बात तो मान लेते बन जाना है तो नहीं ओह लेकिन वे वचन कोई न मानते कौन से हुए वचन दूसरे पिताजी ने कहा तुम्हारे साथ चलूंगी या चलूंगी भगवान तो कहते हैं उनकी बात को सीता की बात को मानते नहीं नहीं तुम मेरे साथ नहीं जाते नहीं के माने सीता की बात नहीं मानते सीता की बात नहीं मान लेते मानते लक्ष्मण ने कहा चलूंगी तुम्हारे बिना यहाँ पे कैसे रह सकता हूँ तो नहीं हो माने लक्ष्मण की बात न मानता सीता की बात मान लेता लेकिन लक्ष्मण की बात न मानता कोई कहता है इस प्रकार से जब दशरथ जी ने समंत को भेजा भगवान नाम को लेकर के बैठा करके तो समंत ने जाके गंगा के किनारे बताया कि तो महाराज दशरथ ने कहा कि चार दिन बन में घुमा करके वापस ले आना चौदह वर्ष के बजाय चार दिन में उनका बनवास पूरा हो जाएगा तो ये जो समंत ने बात कही तो उसको भी लेकर के कहते हैं भगवान कह सकते है की देखो हम भगवान पिता के वचन को वो वचन भी नहीं मानते वनवास को तो हम जाते ही नहीं अयोध्या छोड़ करके हम निकलते ही नहीं और दूसरी बात यह है की उन्होंने कहा तो चार दिन के लिए वनवास के लिए कहा चार दिन के वनवास की बात भी नाम मानते हैं। तो, तो ऐसे इस प्रकार के अर्थ जो है ये है इनको एक प्रकार ऐसी बनपूर्वक अर्थ लगाने की बात है उनमें कुछ भले ये है की कल्पना व्यक्ति की कहाँ कहाँ तक जाती है वो भली देख लो उन बातों में लेकिन सीधी सीधी सी बात यही तो भगवान का कहना यही है की महाराज दशरथ की बात जो है उसको पिता की वचन का पालन करना बड़ा धुर बड़ा धर्म की बात है उसके बिना तो सारा धर्म ही नष्ट हो जाता है तो वो धर्म नष्ट हो जाता है उसकी परवाह न करते लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ भाई आता और तब में आकर उसकी ये दशा होती और बातें तो कुछ सी बातें लगती हैं ये लगे कि भगवान के मुख से ये बातें ठीक नहीं कहना कहाँ भगवान राम अवतार और इस प्रकार की बातें बोलते हैं तो देखते हैं की ये जितनी भी बातें भगवान बोल रहे हैं तो भगवत्ता कुछ भी नहीं है इसमें केवल नरत्व है संसार के जैसे पुरुष हुआ अज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार का कर व्यवहार करते हैं बस उसी प्रकार से है वो कहते हैं नारी भवन परिवार हो बार ही जाग बारही बारह वो कहते हैं पुत्र है और वित्त है धन और नारी पत्नी और भवन मकान और परिवार ये सब जितने गिनाये हो और जा मने प्राप्त हो जाते हैं जाई मन नष्ट हो जाते हैं जग बारही बारह ये तो संसार में बार बार मिलते रहते हैं और जाते रहते हैं पुत्र भी आएगा दूसरा पे एक पुत्र मर गया दूसरा पुत्र पैदा हो गया वो चला गया दूसरा पुत्र पैदा हो गया वो मर गया ऐसे मरते जीते रहते ही है धन भी आता जाता रहता आया चोर ले गया डाकू ले गया फिर पैदा धन लिया फिर आ गया फिर चला गया ये सब आने जाने वाली चीजें संसार की है लेकिन कहते हैं विचार अच्छा जी जाग उठा मिले न जगह सहोदर भरा लेकिन संसार में सहोदर भाई नहीं ऐसा समझ करके तुम जागो हो उसमें आ जाओ हम तुम्हारे बिना बहुत दुखी मैंने इन सब वस्तुओं में से भात का मूल्य भगवान ने ज्यादा दिखा दिया अब क्यों इस समय भाई के दुख से दुखी है इसलिए कुछ और बात कोई उनको जो है वो मूल्यवान दिखाई नहीं देती न धन न परिवार न पत्नी न कुछ ये सब कैसे गिरा दिए सुधवित नारी भवन परिवार लेकिन ऐसे वाक्य जहाँ आते हैं जहाँ जैसे कि नारी की बात है आगे भी स्त्री की बात आती है तो पुत्र तो ये नहीं कहेगा कि सुत नार कहा तो सुत सबसे पहले नाम लिया तो पिता को क्या देखोगे की पुत्र मरे चाहे जिये पिता को कौन खबर उसकी बात तो पुत्र लोग तो शिकायत नहीं करते लेकिन स्त्रियाँ बहुत शिकायत करती है देखो भगवान राम कहते हैं की स्त्रियाँ तो आती आती मिल जाती है चाहे इसी स्त्रियाँ मिल जायेंगी इसी विवाह कर लो चाहे इसी पत्नियाँ प्राप्त कर समय कौन सी है देखो ऐसे बोलते है हमारे लिए इतना अनादर हमारा लिए हो रहा है लेकिन यही बात पुत्र के साथ में भी है पुत्र नहीं कहेगा कि अनादर है इस प्रकार का हमारा किया जा रहा है उनकी तरफ से शिकायत नहीं कभी सुनी गई सब देखते हैं कि कभी कभी जो है इस प्रकार का मानसिक एक विकृतियां उत्पन्न होती है तो व्यक्तियों के मन में फिर इस प्रकार की कुंठाएं के विरोध भी करते हैं और ये ध्यान नहीं देते भगवान राम इस विलाप कर रहे हैं इसलिए उल्टी सीधी बातें विलाप के माने हैं प्रलाप पिलाप के माने है जहाँ पर को कोई सार्थक बात नहीं केवल दुख के प्रकट करने का भाव तो मात्र है लेकिन उसके पीछे जो कुछ दुख की अवस्था में जो कुछ बोल रहा है उनमें सत्यता नहीं है वो गलत बातें भी उसमें तो इन है उठाता मिले ही न जगत सहोदर भराता अब सहोदर भराता अब ये लक्ष्मण कोई सहोदर भाई छोड़े यही झूठ बात है भगवान कह रहे हैं सहोदर भाई नहीं मिलता भगवान राम का सहोदर भाई को यही नहीं ये तो जो है ये कौशल्या के पुत्र हैं भगवान राम और सुमित्रा के पुत्र हैं लक्ष्मण जी तो भाई हैं लक्ष्मण और शत्रु में सहोदर भाई है तो ये सऊदर का है सऊदरवन ये कई पेट से पैदा तो लेकिन वैसे व्यवहार काल में देखते हैं तो दूसरा अर्थ इस प्रकार का भी लगता है कि लक्ष्मण जो है लक्ष्म भगवान के सहोदर भाई लक्ष्मण ही माने जाते हैं उधर कोई और दूसरा नहीं है इनका लेकिन लक्ष्मण की सदा राम के साथ रहते हैं इसलिए अनुज अगर ये कहा जाए रामानुज कौन है तो क्या बताओ रामानुज के माने भरत थोड़े बोल दो रामानुज के माने शत्रुघ्न थोड़े रामानुज के माने लक्ष्मण राम का अनुज राम का भाई कौन तो राम का भाई लक्ष्मण क्या भरत नहीं जैसे भरत है जैसे शत्रुघ्न है तैसे लक्ष्मण है लेकिन न राम के भाई तो लक्ष्मण वही बात है प्रसिद्ध व्यवहार में इस प्रकार था कि भगवान राम तो ये भगवान राम और लक्ष्मण का होटर भाई की तरह से एक दूसरे के थे और माने जाते थे जाने जाते थे जैसे विश्वामित्र जी आए और आकर के दशरथ जी से भगवान राम को मांगने आए और उनसे ये कहा कि हम क्या मांगने आए हैं कि भगवान राम को अनुज सहित भगवान राम को मांगने आए तो अनुज के माने छोटा भाई आज छोटे भाई से चाहो लेकिन उसका अर्थ वहाँ यही लगाया गया बक्ष जी ने भी समझाया दशरथ जी ने भी समझा कि भगवान राम को लेने आए हैं और अनुज के माने लक्ष्मण वहाँ यही अर्थ लगाया गया तो भगवान राम क्या है अनुज ये सहोदर भाई के समान ये सहोदर भाई लक्ष्मण जी इसलिए भगवान अपने उनको सहोदर भाई करके बोलते हैं और ज्यादा मीन में करने लगो सब्जा कर निकालने लगो तो सहोदर के माना जो एक ही पेट ऐसी पैदा हुआ सहोदर होगा तो ये राम लक्ष्मण जी तो भगवान के सहोदर है नहीं इसलिए भूट बोले भगवान झूठ तो भी बोले अब आगे देखो कितना झूठ बोलते हैं यहाँ भगवान के झुठाई के सुनिंदा है जितना शोकाकुल होकर के, जितना कुछ बोलते हैं सब झूठ ही झूठ बोलते हैं कहते हैं जैसा पंख बिन खगेदीना और मन बिन फन करीवर कर हीना जैसे जैसे कोई पक्षी हो उसके पंखे काट दो, तो उसी क्या दशा होती है तो बस वैसी दशा हमारी हो अब लक्षणों के बिना तो हम पंख कटे पक्षी के समान हो जाते और बिनु मणि फनी और जैसे सर्फ जो है उसकी मणिक खो जाए तो सर्फ अपनी मणि के बिना अनपटकता पटक पटक करके मर जाता है इसी प्रकार से हमारी भी दशा तो हो रही है हम जो है तुम्हारे बिना जो है जैसे मणि छिन गई हो इस प्रकार से छिन गए अब हमारा जीवन कैसे चलेगा कलवर कर ही ना के मन करीबर के मन है हाथी हाथी की सूढ़ जैसे हाथी की सूढ़ काट दो तो उसके बाद हाथी कुछ खा भी नहीं सकता उठा नहीं सकता उसका जीवन दर्द है इसी प्रकार से हमारा जीवन उनके तुम्हारे बिना व्यर्थ है ऐसे करके जो वो अभाव सूचित करते हैं कि तुम्हारे बिन तुम्हारे बिना तो हम कुछ है ही नहीं अपूर्ण है तो अतम जीवन बंद बिना तो ही तुम्हारे बिना हमारा जीवन ऐसा ही हो जाएगा अपंग या अधूरा या असहाय जीवन हमारा हो जाएगा जो जड़ देवी मोही तो तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद में भी अगर देव मैंने विधाता हमको जीवित रखता है तो ये दशा हमारी होगी जैसे उदाहरण हमने बताए वैसी दशा होगी जय है हो मोहलाई अखिर भगवान कहते हैं कि देखो इसके बाद मानो तुमने शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद हम अयोध्या लौट करके जायेंगे तो कैसे मुँह दिखाएंगे अयोध्या में जाकर